भावार्थ इस मंत्र में उपमा लंकार है जैसे न्याय धीश नाव में बैठाकर समुद्र के पार वा निर्जन जंगल में डाकों को रोक के प्रजा की पाना चाहता है वैसे ही अच्छे प्रकार उपासना को प्राप्त हुआ ईश्वर अपने उपासकों के काम, क्रोध, लोभ मोह भय शोक रूपी शत्रुओं को शीघ्र निवृत्त कर जितेन्द्रियता आदि गुणों को देता है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे पार करने वाला मल्लाह सुख पूर्वक मनुष्य आदि को नाव से समुद्र के पार करता है वैसे तारने वाला परमेश्वर विशेष ज्ञान से दुख सागर से पार करता है और वह शीघ्र सुखी करता है इस सुक्त में सभा अध्यक्ष अग्नि और ईश्वर के गुणों के वर्ण थे इस सुक्त के अर्थ की पिछली सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह संतान विवाह सुक्त और पांचवा वर्ग समाप्त हुआ अब 98वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम दो मंत्रों में ईश्वर और भौतिक अग्नि कैसे हैं यह विषय कहा है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है हे मनुष्यों जो सबसे बड़ा व्याप्त होकर सब जगत को प्रकाशित करता है उसी के उत्तम गुणों से प्रसिद्ध उसकी आज्ञा में नित्य प्रवृत्त हो तथा जो सूर्य आदि को प्रकाश करने वाला अग्नि है उसकी विद्या की सिद्धि में भी प्रवृत्त हो इसके बिना किसी मनुष्य को पूर्ण धन नहीं हो सकते भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि विद्वान के समीप जाकर ईश्वर वा बिजली आदि अग्नि के गुणों को पूछकर ईश्वर की उपासना और अग्नि के गुणों से उपकार का आशय करके हिंसा में न ठहरे भावार्थ ईश्वर और विद्वानों से सत्यशील धर्मयुक्त धन धार्मिक मनुष्य और क्रिया कौशल युक्त पदार्थ विद्याओं को पुरुषार्थ से पाकर समस्त सुखों के लिए अच्छे प्रकार यत्न करें इस सुुक्त में अग्नी और विद्वानों से संबंध रखने वाले कर्म के वर्णण से इस सुुक्त के अर्थ की पूर्व सुुक्त के अर्थ के साथ संंगत जाननी चाहिए यह अणठान देमा सुुक्त और छठा बर्ग पूरा हुआ अब एक रिचा वाले निनान भी सुक्त का आरंभ है उसमें ईश्वर कैसा है यह वर्णण किया है भावरथों इस मंत्र में उपमा ਲंग है जैसे मल्लाह। कठिन बड़े समुद्रों में अत्यंत विस्तार वाली नावों से मनुष्यादिकों को सुख से पार पहुंचाते हैं वैसे ही अच्छे प्रकार उपासना किया हुआ जगदीश्वर दुख रूपी बड़े भारी समुद्र में स्थित मनुष्यों को विज्ञान आदि दानों से उसके पार पहुंचाता है इसलिए उसकी उपासना करने वाला मनुष्य ही शत्रुओं को हरा के उत्तम वीरता के आनंद को प्राप्त हो सकता है औरों का क्या सामर्थ्य है इस सुक्त में ईश्वर के गुण के वर्णन से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह ननदवा सुक्त और सातवां वर्ग समाप्त हुआ अब 19 ऋचा वाले 100वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में सूर्य लोक कैसा है यह विषय कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक रूपकमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि जो परिमाण से बड़ा वायु रूप कारण से प्रकट और प्रकाश स्वरूप सूर्य लोक है उससे विद्या पूर्वक अनेक उपकार लेवें अब ईश्वर और विद्वान कैसे कर्म वाले हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार है मनुष्यों को यह जानना चाहिए कि यदि सूर्य लोक तथा आप्त विद्वान के गुण और स्वभावों का पार सुख से जानने योग्य है तो परमेश्वर का कहना ही क्या है इन दोनों के आश्रय के बिना किसी की पूर्ण रक्षा नहीं होती इससे इनके साथ सदा मित्रता रखें भावार्थ इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार है जैसे सूर्य के प्रकाश से समस्त मार्ग अच्छी प्रकार देखने और गमन करने योग्य तथा डाकू चोर और कांटों से रहित प्रतीत होते हैं वैसे वेद द्वारा परमेश्वरवाद ज्ञान के मार्ग अच्छे प्रकार प्रकाशित होते हैं निश्चय ही उनमें चले बिना कोई मनुष्य वैर आदि दोषों से अलग नहीं हो सकता इससे सबको चाहिए कि इन मार्गों से नित्य चलें भावार्थ हे मनुष्यों जो यथावत उपकार करने वाला सबसे उत्कृष्ट परमेश्वर वह सभा आदि का अध्यक्ष विद्वान है उसको नित्य सेवन करो फिर वह सेना आदि का अधिपति कैसा है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है सेना आदि का अधिपति पुत्र के तुल्य सत्कार किए हुए और शस्त्र अस्त्रों से सिद्ध होने वाली युद्ध विद्या से शिक्षा दिए हुए सेवकों के साथ वर्तमान बल संपन्न सेना को अच्छे प्रकार संगठित कर अति कठिन संग्राम में भी दुष्ट शत्रुओं को हराता हुआ और धार्मिक मनुष्यों की पालना करता हुआ चक्रवर्ती राज्य कर सकता है वह सारी सेना तथा प्रजा के जनो सदा सत्कार करने योग्य है भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपमा अलंकार है जैसे सूर्य को प्राप्त होकर सब पदार्थ अलग-अलग प्रकाशित हुए आनंद के करने वाले होते हैं वैसे ही धार्मिक न्यायधीशों को प्राप्त होकर पुत्र पौत्र स्त्री तथा सेवकों के साथ वर्तमान विद्या धर्म और न्याय में प्रसिद्ध आचरण करने वाले होकर मनुष्य कल्याण करने वाले होते हैं जो सर्वथा क्रोध को अपने वश में करने और सब प्रकार से नित्य प्रसन्नता व आनंद देने वाला होता है वही सेनाधीश नियुक्त करने योग्य होता है जो भूतकाल के इतिहास को जानने वाला तथा वर्तमान काल में विचारशील तथा शीघ्र निर्णय करने वाला है वही सर्वथा विजय प्राप्त करता है दूसरा नहीं भावार्त मनुष्यों को चाहिए कि जो अकीला भी अने के को जीितता है उसका उत्साह संंदराम और व्यवहारों में अच्छे प्रकार बढ़ावे प्रसाहन से वीरों में जैसी शूरता होती है वैसी निश्चय ही किसी और प्रकार से नहीं होती। फिर वह किस प्रकार का हो यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो शत्रुओं को जीत और धर्मिकों की पालना कर विद्या और धन की उन्नति करता है जिसको पाकर सूर्य प्रकाश के समान विद्या के प्रकाश को प्राप्त होते हैं उस मनुष्य को आनंद मंगल के दिनों में आदर सत्कार दें क्योंकि ऐसा किए बिना किसी को अच्छे कामों में उत्साह नहीं हो सकता भावार्थ जो सेना की रचनाओं और सेना के अंगों की शिक्षा व रक्षा के विशेष ज्ञान को तथा पूर्ण युद्ध की सामग्री को इकट्ठा कर सकता है वही शत्रुओं को जीतने और प्रजा की रक्षा करने योग्य है भावार्थ मनुष्यों को चाहिए जो पुर नगर और ग्रामों का अच्छे प्रकार रक्षा करने वाला वा पूर्ण सेनांगों की सामग्री सहित जिसने कला कौशल तथा शस्त्र अस्त्रों से युद्ध क्रिया को जाना हो और परिपूर्ण विद्या वा बल से पुष्ट शत्रुओं के पराजय से प्रजा की पालना करने में प्रसन्न होता है वही सेना आदि का अधिपति करने योग्य है अन्य नहीं फिर वह कैसा है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस राज व्यवहार में गृहस्थ को छोड़कर किसी ब्रह्मचारी वनस्थ वा यत की प्रवृत्ति होने योग्य नहीं है और ना कोई अच्छे मित्र और ना बंधुजनों के बिना युद्ध में शत्रुओं को परास्त कर सकता है ऐसे धार्मिक विद्वान के अतिरिक्त कोई सेना आदि का अधिपति होने योग्य नहीं है यह जानना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्यों को जानना चाहिए कि कोई मनुष्य धनुर्वेद के विशेष ज्ञान और उसे यथा योग्य प्रयोग तथा शत्रुओं के मारने में भय देने वाले तीव्र अगाध सामर्थ्य और प्रबल बढ़ी हुई सेना के बिना सेनापति नहीं हो सकता और ऐसे हुए बिना शत्रुओं का पराजय तथा प्रजा का पालन हो सके यह भी संभव नहीं है ऐसा जानें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है सभासद वृत्य सेना और प्रजाजनों को चाहिए कि ऐसे उत्तम कामों का सेवन करें जिनसे बढ़े हुए विद्या न्याय धर्म वा पुरुषार्थ सूर्य के समान प्रकाशित हों क्योंकि ऐसे कामों के बिना उत्तम सुखों का सेवन धन और रक्षा नहीं हो सकती इससे ऐसे काम सभा अध्यक्ष आदि को करने योग्य हैं भावारथ जो सतपुरुषों का मान दुष्टों का तिरस्कार पूरी विद्या धर्म की मर्यादा पुरुषार्थ और आनंद कर सके वही सभा अध्यक्ष आदि अधिकार के योग्य है अब इस समस्त प्रजा का कर्ता ईश्वर कैसा है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावारथ क्या अनंत गुण कर्म स्वभाव वाले उस परमेश्वर का पार कोई ले सकता है जो अपने सामर्थ्य से ही प्रकृति रूप अति सूक्ष्म सनातन कारण से सब पदार्थों को स्थूल रूप में उत्पन्न कर उसकी पालना और प्रलय के समय उसका विनाश करता है वह सबके उपासना करने के योग्य क्यों न होवे